तकी कौशीतक ब्राह्मणोपन अथा सायमनमतर्दनमान्निहोत्री चाचक्षते यदिषो भाषते नाव प्राणीत शक्नोतिणं तथा चिजोति यदिष प्राणी नाव भाषि शक्नोति वाचम तदा प्राणे जुहोती एक अनंते अमृता हूती जागृत स्वच्छ सततम अभ्यवो्यथ या अन्या आहुतव्यस्ता कर्मयो हिभदूव विद्वांसो अग्निहोत्र आध्यात्मिक अग्निहोत्र अब दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन के द्वारा किया गया अनुष्ठान प्रातर्दन नाम से प्रख्यात और संयम से पूर्ण होने से सायमन कहलाने वाले अग्निहोत्र के संबंध में बतलाते हैं निश्चय ही व्यक्ति मुख से जब तक कुछ बोलता रहता है तब तक वह पूर्ण रूप से श्वास नहीं ग्रहण कर पाता उस समय वह प्राण का वाणी रूप अग्नि में हवन कर देता है ये वाणी ये प्राण रूप दो आपूतियाँ कभी अंत न होने वाली तथा अमृत स्वरूप है जाग्रत एवं स्वप्न काल में भी प्राणी सदैव अविचर रूप से इन आहुतियों को होमता रहता है इसके अतिरिक्त वाणी एवं प्राण रूप आहुतियों से भिन्न जो अन्य दूसरी द्रव्य में आहुतियां हैं वे कर्म द्वारा ही गतिमान रहती हैं यह प्रसिद्ध है कि इस रहस्य को जानने वाले प्राचीन कालीन विद्वान केवल कर्म में अग्निहोत्र का अनुष्ठान सम्पन्न नहीं करते थे यहाँ ऋषि यह स्पष्ट कर रहे हैं कि पदार्थ परक अग्निहोत्र के साथ भाव संयोग पूर्वक वाणी और प्राण की अमृत आहुतियाँ भी समर्पित की जानी चाहिए तभी उनका आध्यात्मिक प्रभाव उभरता है इसके लिए साधकों को वाक और प्राण की साधना विशेष रूप से करनी पड़ती है उत्थम ब्रह्मेति हस्मा शुष्क भृंगारितोपास भूतानि अभ्यर्चन्ते सर्वा हास्ूता शैष्ठ्याभ्यर्चंते तजूरिपाशीत सर्वाणी हास्ीभूता शैष्ठ्याय युज्युपाशीत सर्वा हास्ूता शैष्याय षणमें तद्यस तुपाशीत तत्तेजा इतुपाशीत श्रीमत्तमम् तदैत श्रीमत्म यस्वी भवति तम तेजस्वी तमती यथ श्रीमत्तमो यशस्वी तम भवति तमोवती तमेतम कर्मयमात्मा संस्कारोति संस्कती तस्मुर्मय प्रवज यजुर्मयम होता ऋण स सामयुद्घाता साष सर्वस्थत विद्या या आत्म सऊ एववास्यात्मा या यं वेद सुप्रसिद्ध महात्मा शुष्कृंगार भी उक्त अर्थात प्राण ही ब्रह्म है ऐसा कहते हैं उक्त रूपी प्राण को ऋक् मानकर बुद्धिपूर्वक उपासना करें जो उक्त में रिक को जान लेता है उस ज्ञानी की समस्त प्राणी श्रेष्ठ बनने के लिए प्रार्थना करते हैं वह उक्त रूप प्राण यजुर्वेद है इसकी श्रेष्ठ बुद्धि से उपासना करें इससे समस्त प्राणी श्रेष्ठता के लिए उस ज्ञानी के साथ सहयोग करते हैं जिस साधक के उक्त में साम बुद्धि हो उसके सामने समस्त श्रेष्ठ काम प्राणी सिर झुकाते हैं वह उक्त रूप प्राण श्री है उसकी श्री भाव से उपासना की जाती है वह उक्त यश है इस भाव से उपासना करनी चाहिए वह तेज रूप है इस भावना से उपासना करें, इस संदर्भ में यह उदाहरण है जिस प्रकार अध्यात्म शास्त्र सभी शास्त्रों में अत्यंत श्री सम्पन्न परम यशस्वी एवं परम तेजोमय होता है वैसे ही जो इस तरह से उस उक्त रूप प्राण को जानता है वह मनीषी संपूर्ण प्राणियों में सर्वाधिक श्री सम्पन्न परम यशस्वी तथा परम तेजोमय होता है इस उक्त रूप प्राण को एवं ईटों के द्वारा निर्मित वेदी पर संचित कर्म में अग्नि को भी अभिन्न अनुभव करते हुए अध्वर्यु नामक ऋत्विक अपना संस्कार संपन्न करता है उस प्राण में ही वह जजुर्वेद साध्य कार्यों का विस्तार करता है इस वेद रूपी त्रयी विद्या की आत्मा यह अध्वर्यु रूप प्राण है प्राण को ही विद्या की आत्मा कहा गया है जो प्राणी इस प्राण को इस प्रकार से जानता है वह स्वयं ही प्राण के सदिश हो जाता है अथात सर्वजि कौशी तक के उपासना यज्ञपवीत कृवाप आचम्य तिूद पात्र प्रसिच्योद्यत आदि उपतिष्ठेत बरगोशी पापमेंत आवृता मध्य संतमुद्वर्गोशी पाप मारंभे वृद्धि वृतास्तम यम संवर्गोशी पाप मारंभे समृद्धि यदोरात्राभ्या पापम करोतीद्दृक् विविध उपासनाओं का वर्णन इसके पश्चात अब कौशीत की ऋषि के द्वारा अनुभव में लाई हुई तीन बार संपन्न की जाने वाली उपासना पद्धति कही जाती है यज्ञोपवीत को सभ्य भाव से बाएं कंधे पर रखकर आचमन करें तदनंतर जल पात्र को तीन बार शुद्ध जल से भरकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ प्रदान करें अर्घ प्रदान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें ओम वर्गो से पापमनम पापमानम वृद्धि अर्थात संसार को तृणव त्याग देने से तुम वर्ग कहलाते हो मेरे पापों को मुझसे दूर करो इसी तरह मध्यकाल में भी भगवान भास्कर का उपस्थान करें उस समय इस मंत्र का उच्चारण करें ओम उद्वर्गोशी पापमानम समृद्धि अर्थात तुम उद्वर्ग रह जाते हो मेरे पापों को नष्ट करो इसी तरह से सायंकाल में अस्त होते हुए भगवान सूर्य का निम्न मंत्र मंत्र से उपस्थान करें ओम संबर गोसी मे समृद्धि अर्थात तुम संवर्ग कहलाते हो अथवा मेरे पापों को दूर करो इस उपासना का परिणाम यह है कि मनुष्य दिन एवं रात्रि में होने वाले समस्त पापों का पूर्णतः परित्याग करने में समर्थ हो जाता है अथम मासी मासी मावास्याम पश्चात चंद्रम संश्यमान उपतिष्ठते तय तय वा वा हरतृणाभ्या प्रत्यशति ये सुमं हृदय अधीचंद्रमसीुत तेनामानेमाह पौत्रमुघम रुदमी नास्मत्वाह प्रजा प्रयती नवजातपुत्र था था जातपुत्र सवेतु ते संपयांशी तमुयंत आजा यंशुम्हायतीचोज्वास्माक प्रजया पशुराप्यायिष्टा योस्मा च व्यम धमत प्राणीन प्रजया पशुराप्यायेती दवीमा मृतमत आदित्या इति मनवा वर्त दक्षिण अब दूसरी उपासना का वर्णन करते हैं हर महीने की अमावस्या को जब सूर्य के पश्चिम भाग में स्थित सुषुमना नामक रश्मि में चंद्रमा का स्थित होना स्पष्ट परिलक्षित पर हो उस समय उपरयुक्त विधि से ही उपस्थान अर्थात पूजन करें इसकी विशेषता मात्र इतनी ही है कि अर्घ पात्र में दो हरी दुर्गा के अंकुर भी रखें एवं उससे अर्घ देते हुए चंद्रमा के प्रति जत सुसीम हृदयम अधि पौत्र मघम रुदम मंत्र से वाणी का प्रयोग करें इस मंत्र का भाव यह है हे सोम मंडल की अधिष्ठात्री देवी अति सुंदर भावना से युक्त आपका हृदय हृदय में स्थित आनंदमय स्वरूप चंद्रमंडल में, चंद्र में विद्यमान है उसके द्वारा आप अमृतत्व पद पर, पर भी अधिकार रखने वाली हैं आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे कि कभी पुत्र के शोक से मुझे व्यथित होकर रोना न पड़े इस तरह से उपासना करने वाला यदि पुत्र को प्राप्त कर चुका हो तो उसका पुत्र उसके मरने से पूर्व मृत्यु को नहीं प्राप्त होगा यदि उसको कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ हो तो वह भी पूर्व की ही तरह सभी कार्य सम्पन्न करके दो हरि दुर्गा के अंकुर रख करके नीचे लिखे तीन मंत्रों का जप करें पहला अप्यायस्व समेतु अप्याषण ख आप्याय ग़ भुवन से गोपा इन तीनों ऋचाओं का भावार्थ इस प्रकार है कहे स्त्री रूप सोम तुम पुरुष रूपी सूर्य के प्रकाश से विकास को प्राप्त हो पुरुष के प्रागट्य का कारणभूत जो वीर अर्थात अग्नि संबंधी तेज है वह तुम में स्थित हो तुम सभी ओर से अन्न की प्राप्ति में सहायक बनो ख हे सोम तुम सौम्य गुणों से युक्त हो तुम्हारा दिव्य रस सूर्य के तेज को प्राप्त करके पुरुष मात्र के लिए अत्यंत हितकारी हो जाता है इस दिव्य रस का सेवन करने वाले पुरुषों को पुष्ट दे करके उनके सभी शत्रुओं का प्राभव कराने में भी आप पूर्ण सक्षम है वे दुख एवं जल अन्य से निर्वाह करने वाले निरामिस भोजी जीवों को सुगमता पूर्वक मिलते रहे आग्नेय तेज से प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए तुम अमृतत्व की प्राप्ति में सहयोगी बनो तथा स्वयं ही स्वर्ग लोक में अनुपम यश को स्थिर करो द्वादश आदित्य रूपी पुरुष जिस स्त्री रूपी प्रकृति में सोम को अपने दिव्य तेज से आनंदित करते हैं एवं स्वयं पुष्ट रहते हुए अक्षय बल से संपन्न त्रिलोक को संरक्षण देते हैं ऐसे राजा वरुण और बृहस्पति हम सभी को सोम रूपी अंशु किरण से आनंद एवं शक्ति प्रदान करें घपर्युक्त तीन ऋचाओं के जप के पश्चात चंद्रमा के समक्ष अपना दाहिना हाथ उठाए तथा नीचे लिखे मंत्र का उच्चारण करे मांस माकम प्राणेन आदित्यस्यावृत मनवावर्त इति मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है हे सोम तुम हमारे प्राण संतान एवं पशुओं से स्वयं अपनी पुष्टि एवं तुष्टि न करो परंतु जो हमसे वैर भाव रखते हैं तथा तो जिससे हम द्वेष भाव रखते हैं उनके प्राण संतान और पशुओं से अपनी पुष्टि एवं तुष्टि कीजिए अर्जित करो इस प्रकार मैं इन मंत्र के अधिपति देवता का एवं तुम्हारी संचरण क्रिया का अनुवर्तन करता हूँ अर्थात हे सोम मैं तुम्हारी ही गति का अनुगमन करता हूँ इस तरह ऋचा पाठ से अपनी दाहिनी भुजा का अन्वावर्तन करें अर्थात बार बार घुमाएं और अंत में हाथ को नीचे कर लें।